दैनंदिन जीवन में योग सभी धर्मों में पवित्रता को बहुत महत्व दिया गया है वस्तुतः किसी न किसी प्रकार की पवित्रता के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है सभी साधनाओं का सार सर्वस्व ही पवित्रता है स्वामी विवेकानंद कहते हैं पवित्र आत्मा धन्य है क्योंकि वे भगवान का दर्शन करेंगे बाइबिल नया व्यवस्थान शैलोपदेश सभी पुस्तकों और पैगम्बरों के न रहने पर भी यही एक वाक्य मानव जाति का उद्धार करेगा सफलता के लिए जिन तीन गुणों को स्वामी जी सबसे अधिक महत्व देते थे उनमें पवित्रता एक है सत्य पवित्रता और निस्वार्थता जहाँ कहीं भी हो उस व्यक्ति को नष्ट करने की शक्ति सूर्य के नीचे या ऊपर किसी में नहीं है इनसे युक्त एक व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का सामना कर सकता है पवित्रता धैर्य और अध्यवसाय ये तीन सफलता के लिए आवश्यक है और सर्वोपरि प्रेम है वे स्वामी विवेकानंद के शब्द मात्र नहीं थे उनमें ऐसी उच्च कोटि की पवित्रता थी कि वे संसार को झकझोर सकते थे हम सभी जानते हैं कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आदि आप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अब अमेरिका इन शब्दों का उच्चारण किया था तो उस सभागार में बैठे सात हजार श्रोता अभिभूत हो गए थे बाद में स्वामी जी के अमेरिकन शिष्यों ने जब इसका कारण पूछा था तो स्वामी जी ने कहा था कि वह पवित्रता की शक्ति से हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई अपवित्र विचार नहीं सोचा था प्रसंगत इस संदर्भ में पाठकों को यह कहना उचित होगा कि पातंजल योग सूत्रों के अनुसार जो व्यक्ति मन वचन और शरीर से पूर्ण ब्रह्मचर्य का कम से कम बारह वर्षों तक पालन कर उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है उसे विर्य अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ ऐसे परम पवित्र संत भी पवित्रता स्वरूपणी माँ शारदा के निकट जाने में संकोच करते थे अमेरिका से लौटने पर मां शारदा से एक बार मिलने के लिए जाते समय नौका में बैठे हुए स्वामी विवेकानंद बार बार गंगा जल पान तथा गंगा जल से प्रक्षालन करने लगे जिससे वे मां शारदा के दर्शनों के पूर्व पवित्र हों उनके दर्शनों के अधिकारी हो सके और पवित्रता स्वरूपणी मां शारदा माँ मा तो स्वामी जी से भी अधिक पवित्र थी और उन्हें इसका बोध भी था एक बार उद्बोधन में काम करने वाली एक महिला किसी कार्य से बाहर गई थी लौटने पर उसने कहा कि रास्ता बहुत गंदा था और उसके कारण वह अपवित्र हो गई है और उसे स्नान करना पड़ेगा ठंड के दिन थे मां शारदा ने कहा कि पैर अच्छी तरह धोने से ही होगा स्नान करने से उसे ठंड लग जाएगी पर उससे उस महिला को संतोष्ट नहीं हुआ तब माँ शारदा ने कहा कि गंगा अपने शरीर पर छिड़क ले पर इस नुस्खे से भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो मां शारदा ने कहा तब मुझे छू ले अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अपनी पवित्रता के बारे में ऐसा कर सकते हैं इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है पवित्रम चरितम यहा पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्यय तस्य कुमो नमो नमः यही नहीं माँ शारदा तो गंगा की तरह सबको पावन करने वाली थी अष्टांग योग के आठ अंगों में से दूसरे अर्थात नियम के पांच नियमों में एक है शौच बाह्य तथा आभ्या दोनों प्रकार की स्वच्छता शौच के अंतर्गत है आंतरिक पवित्रता या चित्त शुद्धि अवश्य अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन बाह्य शुद्धि का विधान सभी धर्मों में किया गया है मुसलमान लोग नमाज से पहले बजू करते हैं हाथ पैद होते हैं वैष्णवों में तो उसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है जो कभी कभी अति कर देता है ऐसा होने पर भी तथा चित्त शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होने पर भी बाह्य शुद्धि की उपेक्षा नहीं करना चाहिए दुर्भाग्य है कि हम भारतीय इस विषय में सचेत नहीं हैं कई बीमारियां गंदगी से गंदे आहार और पानी से फैलती है हमारे बड़े बड़े नगर अत्यंत गंदे हैं हम भले ही अपना शरीर वस्त्र और घर साफ रखें पर अपने नगर की सफाई के बारे में सचेत नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री निश्चय ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत का नारा देकर हमें इस विषय में सचेत किया है उपभोक्तावास से भी गंदगी बढ़ती है उपभोग की वस्तुओं के अधिक उत्पाद के साथ बहुत प्रकार के स्थूल तरल एवं गैस युक्त हानिकारक चीज़ें पैदा होती हैं जिनसे वातावरण के साथ ही साथ उन्हें फेंकने पर नदियां भी दूषित हो जाती हैं तात्पर्य है कि यदि हमें सचमुच सोच का अभ्यास करना है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को कम रखना होगा स्वयं की व्यक्तिगत शुद्धि के साथ साथ हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने का दायित्व तो भी हमारा ही है भगवान गीता में शुद्ध स्थान में आसन बिछा कर ध्यान करने का निर्देश देते हैं शुचौदय देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन महात्मन अपवित्र गंदे स्थान में ध्यान नहीं किया जा सकता अपवित्र लोगों से मिलना अपवित्र गंध आदि के सूहे से भी चित्त चंचल हो उठता है इसलिए बाह्य शुद्धि को महत्व दिया गया है आइए अब हम आंतरिक शौच या चित्त शुद्धि पर विचार करें जो शौच का योग सूत्रों में मुख्य अर्थ है मानसिक पवित्रता के विभिन्न अर्थ और स्तर हो सकते हैं मोटे तौर पर अपवित्रता का अर्थ राग द्वेष काम क्रोधादि से युक्त सभी सांसारिक विचार हैं जिन्हें श्री रामकृष्ण कामनी कांचन कहा करते थे चित्त शुद्धि का अर्थ है निस्वार्थता और निर्वासना सीमित अर्थों में चित्त का कामरहित होना वासनाएँ फलाकांक्षा और काम ये चित्त को चंचल करते हैं इसी प्रकार तमोगुण एवं रजोगुण को चित्त का मल माना गया है तमोगुण से मन मूढ़ आलसी हो जाता है और रजोगुण उसे चंचल बना देता है चित्त शुद्धि का अर्थ है उसे सात्विक बनाना आहार का भी चित्त के साथ संबंध है अतः आहार शुद्धि को चित्त शुद्धि का उपाय बताया गया है आहार सत्व सत्वशुद्धि ही सत्वशुद्ध ध्रुवा स्मृति रामानुजाचार्य के अनुसार हम जो आहार करते हैं वह शुद्ध अर्थात निमित्त आश्रय और जाति इन तीन दोषों से रहित होने पर शुद्ध होता है मांस मदिरादि तो जाति से अपवित्र है गरिष्ठ भोजन जो आसानी से न पचे उससे रोग होने की संभावना है इसके अतिरिक्त आहार में मिलावट हो सकती है या उसमें धूल बाल आदि वस्तुएँ उसे दूषित कर सकती है वे आश्रय दोष के दृष्टांत है निमित्त दोष का अर्थ है आहार जिस व्यक्ति से आया है वह यदि अपवित्र हो तो भोजन के दूषित भोजन भी दूषित हो जाता है श्री रामकृष्ण किसी वकील या डॉक्टर का दिया खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि वे अनुचित उपाय से धन अर्जन करते हैं इस्लाम में भी हल, हलाल खाने को काफ़ी महत्व दिया गया है सूफी संतों के ऐसे दृष्टांत पाए जाते हैं जो बुरे व्यक्ति के छुए जाने के कारण अपनी बहन का बनाया भोजन भी नहीं खा सके थे तात्पर्य यह है कि नेक कमाई का भी चित्र शुद्धि महत्व तो है अतः आहार की शुद्धि अशुद्धि पर जोर देने के बदले हमें स्वयं को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे उच्च कोटि के संत हों जो हमारे द्वारा छुआ अन्न ना खा सके शंकराचार्य के मतानुसार हम सभी इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हैं वह आहार है अतः जो कुछ हम देखें सुनें चुएँ सूंघें खाएं वह सभी शुद्ध पवित्र होना चाहिए हम शुद्ध खाने के बारे में तो सावधान रहते हैं पर क्या सुनते या पढ़ते हैं इस विषय में बिल्कुल सावधान नहीं होते इस प्रकार की लापरवाही से हम पवित्रता का दावा करते हुए भी बुरे संग व्यर्थ की बकवास और असत साहित्य के पढ़ने से बहुत सी गंदगी मन में इकट्ठा करते रहते हैं अनैतिक जीवन और कुसंग और बाह्य सोच एक साथ नहीं चल सकते चित्त शुद्धि का सर्वमान उपाय है कर्मयोग जिसमें फलाकांक्षा त्याग कर अनासक्त भाव से स्वधर्म किया जाता है यहाँ चित्त शुद्धि का मुख्य अर्थ है निस्वार्थता एवं निरहंकारिता भक्ति योग में हमारे प्रेम को शुद्ध किया जाता है यानी सांसारिक विषयों के बदले भगवान से प्रेम करना लेकिन यह अचानक नहीं होता है अतः वैधि भक्ति के माध्यम से चित्त शुद्ध किया जाता है इसका यहाँ विस्तार संभव नहीं है पर चित्त शुद्धि के कुछ सामान्य उपायों का उल्लेख किया जा सकता है पहला सर्वप्रथम अपने दूषित बाह्य वातावरण एवं आंतरिक वातावरण अर्थात मन में भरे कूड़े करकट के प्रति बिना स्वयं को दोषी ठहराते हुए सजग रहे दूसरा लापरवाही का जीवन त्यागने का संकल्प करें तीसरा अगले कदम के रूप में इंद्रियों आदि के माध्यम से अशुभ अपवित्र संवेदनों को बंद कर दें। टी देखना समाचार पत्रों में घंटों बर्बाद करना तथा ऐसे लोगों से मिलना बंद करें जो अशुभ बुरी आदत वाले गपशप करते हैं चौथा सत्संग का सेवन करें पाँचवा पूर्वानिष्ठित बुरे जीवन चिंतन आदि का पुनः चिंतन न करें भूतकाल की लापरवाही से जिए गए जीवन की स्मृति से कोई लाभ नहीं होता हाँ केवल इतनी सावधानी बरते कि वे गलतियां पुनः न करें ईसा मसीह के पास लोग एक पतिता नारी को लाए पर पुराने व्यवस्थान ओल्ड टेस्टामेंट में इसका दंड था पत्थरों से उसे मारना इसी ने सारी बात सुनकर कहा कि ईसा ने सारी बात सुनकर कहा कि जिसने कोई पाप न किया हो वह पहला पत्थर मारे उनका यह विधान सुनकर किसी में साहस नहीं हुआ कि उस पतिता को पत्थर मारे जब सब चले गए तो ईसा ने उसे कहा कि वे भी उसे क्षमा करते हैं केवल आगे से अब और पाप न करें